हमारे गुरु और उनका संदेश उसी धर्म महासभा के मंच पर स्वामी विवेकानंद के अतिरिक्त विशिष्ट मतों और संघों के धर्मदूत भी उपस्थित थे किंतु एक ऐसे धर्म का प्रचार करने का गौरव उन्हीं को था जिस पर जिस तक पहुंचने के लिए उनमें से प्रत्येक उन्हीं के शब्दों में विविध अवस्थाओं और परिस्थितियों के द्वारा उसी एक लक्ष्य तक पहुँचने के निमित्त विभिन्न स्त्री पुरुषों की यात्रा प्रगतिमात्र है और जैसा कि उन्होंने घोषित किया वे वहाँ एक ऐसे महापुरुष का परिचय देने के लिए खड़े हुए थे जिसने इन सभी मत मतांतरों के विषय में कहा है कि ऐसा नहीं है कि इनमें से कोई एक या दूसरा इस या उस पक्ष में इस या उस कारण सत्य या असत्य है वरण मई सर्विदम प्रोत्तम सूत्रिमिगणा इव गीता यह सब सूत्र में मोतियों की भाँति मुझमें ही पूहे हुए हैं जहाँ मानव जाति को पवित्र और उसका उन्नयन करती असामान्य पवित्रता असामान्य शक्ति तेरे देखने में आए तो जान कि मैं वहाँ हूँ यदिभूति विभूति श्रीमदुरत में वा तत्देवावगछत्व मम तेजो सभवम गीता विवेकानंद का कहना है कि एक हिंदू की दृष्टि में मनुष्य भ्रम से सत्य की ओर नहीं जाता वरन सत्य से सत्य की ओर अग्रसर होता है निम्नतर सत्य से उच्चतर सत्य की ओर जाता है यह तथा मुक्ति का यह सिद्धांत कि मनुष्य को ईश्वर का साक्षात्कार करके ईश्वर होना है यह सत्य की धर्म केवल तभी हमने पूर्णता को प्राप्त करता है जब हमें उस तक ले जाता है जो मृत्यु के संसार में एकमात्र जीवन है उस तक जो नित्य परिवर्तनशील जगत का निरंतन आधार है उस एक तक ले जाता है जो केवल आत्मा ही है अन्य सभी आत्माएं जिसकी भ्रांति अभिव्यक्तियां मात्र हैं ये दो महान विशिष्ट सत्यों के रूप में मान्य हो सकते हैं भारत ने मानव इतिहास की दीर्घतम और जटिलतम अनुभूति के द्वारा प्रमाणीकृत इन दोनों सत्यों को उनके माध्यम से पश्चिम के आधुनिक जगत में घोषित किया स्वयं भारत के लिए जैसा पहले ही कहा जा चुका है यह संक्षिप्त अभिभाषण मताधिकार की एक छोटी सी सनत थी वक्ता ने हिंदू धर्म को सर्वांगतया वेदों पर आधारित किया है किंतु वेद संबंधी हमारी धारणा का वे इस शब्द के उच्चारण मात्र से ही आध्यात्मिककरण कर देते हैं उनके निकट जो कुछ सत्य है वह सब वेद है वे कहते हैं वेदों का अर्थ कोई ग्रंथ नहीं है वेदों का अर्थ है विविध समयों पर विभिन्न व्यक्तियों द्वारा आविष्कृत आध्यात्मिक नियमों का संचित कोष प्रसंग सनातन धर्म के संबंध में अपने विचार को भी प्रकट करते हैं विज्ञान की नूतनतम खोजें जिसकी प्रतिध्वनि जैसी लगती है उस वेदांत दर्शन के उच्च आध्यात्मिक स्थलों से लेकर विविधता में पौराणिक तायुक्त मूर्ति पूजा के निम्नतम विचार बौद्धों के अज्ञेयवाद और जैनों के निरश्वरवाद तक प्रत्येक और सबका ध्यान हिंदू धर्म में है उनकी दृष्टि में भारतवासियों का कोई भी मत संप्रदाय अथवा कोई भी सच्ची धर्मानुभूति व किसी को कितने ही धूमिल क्यों न प्रतीत हो ऐसी नहीं है जिसे हिंदू धर्म की बाहुओं से औचित्यपूर्वक बहिष्कृत किया जा सके और उनके अनुसार इस भारतीय धर्म माता का विशिष्ट सिद्धांत है इष्ट देवता हर आत्मा को अपने मार्ग को चुनने तथा ईश्वर को अपने ढंग से खोजने का अधिकार अतः इस प्रकार से परिभाषित हिंदू धर्म के बराबर विराट साम्राज्य की पताका का वहन कोई अन्य वाहनी नहीं करती क्योंकि जिस प्रकार ईश्वर की प्राप्ति इसका आध्यात्मिक लक्ष्य है उसी प्रकार इसका आध्यात्मिक नियम है प्रत्येक आत्मा की स्वस्वरूप में प्रतिष्ठित होने की पूर्ण स्वतंत्रता